अशोकन ने फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा भले ही प्रसाद नींद से उठकर टॉयलेट करने के लिए आया हुआ था लेकिन फिर भी उसके ऊपर ड्रग का काफी असर देखने को मिल रहा था क्योंकि जब मैं उसको मारने के लिए दौड़ा था तो वो ज्यादा देर तक भागी नहीं पाई बहुत जल्दी मैंने उसको पकड़ ली थी बड़ी आसानी ऐसी उसको पकड़ने के बाद मैंने दया करके सिग्नल गन ऐसी उसको मार दिया था इसके बाद अचानक ऐसी रूम में बिल्कुल सन्नाटा छा गया कुछ देर तक के शांति के बाद अचानक ऐसी अशोकन ने फिर से बोलना शुरू किया ऐसे ही ये सब शुरू हुई थी एक के बाद एक लोग आता गया और मुझे सबको मारना पड़ा मेरा मजबूरी था सर अगर मैं उन सब लोगों को ना मारता तो फिर मेरे लिए ही मुश्किल बढ़ जाता मुझे ये समझ में आ चुकी थी कि अगर मुझे यहाँ से सेफ बचकर निकलना है तो एक एक करके सबको मारना पड़ेगी इसके बाद अशोकन ने कुछ पल तक सोचने के बाद कहा उस टाइम मैं ये सोचा की अगर मैं उन लोगों को मार दूँ जो के की दयाकर की रिकॉर्ड के अनुसार निरूपा को फंसाया था और फिर मैं दयाकर को गायब कर देता हूँ तो फिर मैं बड़ी आसानी ऐसी बच सकता हूँ इसीलिए मैंने उन दोनों के सहारे बहुत कुछ प्लान बनाया मैं बहुत दिन तक पुलिस के क्राइम डिपार्टमेंट में काम कर चुका था इसलिए मुझे पुलिस के इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के बारे में भी अच्छे से पता है इसके बाद अशोकन ने आगे बात करते हुए कहा मैं अपनी तरफ से केस को कॉम्प्लिकेटेड बनाने का कोशिश कर रहा था ताकि पुलिस वाले किसी भी हालत में कुछ पकड़ ना पाये और दूसरी चीज ये भी थी की मैं ये बात भी बहुत अच्छे से समझ रही थी कि जब तक पुलिस दयाकर को नहीं ढूंढ पाएगी तब तक कोई मेरा कुछ नहीं कर सकती उसने फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा वर्कला बीच वाला एरिया मेरा अंडर में आता है मुझे ये बात पता थी कि, कि किस घटना के बाद ये केस मेरे ही अंडर आएगा मतलब क्राइम सीन पर सबसे पहले मैं ही आएगा तो अगर मैं कुछ भूल भी जायेगा तो क्राइम सीन आरोप सबसे पहले आके जो कुछ छूट जायेगा उसे हटा देंगे अगर मेरा कोई एविडेंस भी छूट गया होगा तो भी मैं क्राइम सीन पर जाकर मैनेज कर सकता था यहाँ तक कि अगर मेरा फुटप्रिंट वगैरह भी रह गया होगा तो वो भी मैं हटा सकता था ऐसे में मेरा काम बहुत आसान हो गया था इसके बाद अशोकन ने सिगरेट का एक कष्ट लेते हुए कहा जिन लोगों ने रूपा को फंसाया था उसके अलावा भी फिल्म रूम में जितना लोग था वो सबका साफ बहुत गंदा लोग था अशोकन को काफी ज्यादा एक्साइटेड होते देख अनुष्का ने उसके लिए पानी का एक गिलास आगे बढ़ा दिया हालाँकि अशोकन इस वक्त सिर्फ सिगरेट पीने में ही इंटरेस्टेड दिख रहा था अशोकन ने तीसरी सिगरेट को भी खत्म कर दिया और फिर आगे की बात बताते हुए कहा मेरे को उधर बैठकर नया प्लान बनाने में आधा घंटा लग गया जब मैं सब कुछ अच्छे से सोच समझ लिया तो फिर उसके बाद मैं अपने काम में लग गया सच कहूं उस वक्त मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं था मैं बस काफी ज्यादा एक्साइटेड था क्यूँकी मैं कुछ दिन बाद ही अपना केस सोल्व करने वाला था सोचो आज तक कोई ऐसा हुई है जिसने अपना खुद का केस सोल्व किया है इसके बाद अशोकन ने थोड़ा एक्साइटेड होते हुए कहा सबसे ज्यादा प्राइड तो मुझे जानकर हो रहा था अचानक जोर जोर से हंस पड़ा उसने फिर जोर से हंसते हुए कहा जब मैं पहली बार क्राइम चीन पर पहुंचा था तभी मुझे तुम्हारे ऊपर संदेह हो गया था सच में तुमने बहुत परफेक्ट क्राइम किया था जब विक्रांत ने ये बात कही तब फिर बाकी के सीनियर ऑफिसर जो की उसके ठीक बगल में बैठे हुए थे वो सभी बिल्कुल दंग रह गए किसी ने बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं की थी कि सेंट्रल सीआईडी से टीम का कोई टीम लीडर इस तरह की बचकानी बातें भी कर सकता है जब मैंने पूरा प्लान बना ली तो सबसे पहले तो मैंने प्रसाद का मर्डर किया अशोक ने फिर से बोलना शुरू किया इसके साथ ही उसने अपने मुँह में चौथी सिगरेट भी दबा ली थी मैंने प्रसाद को जलाने के बाद चाकू ऐसी उसका गर्दन काट दिया वो थोड़ी देर तक तड़ती रही लेकिन फिर अंत में उसका मौत हो गयी उसके बाद उसने आगे बताते हुए कहा पुलिस के लिए क्लू छोड़ने के लिए मैंने दयाकर कर कोई मोबाइल फोन में जो भी डेटा था जो भी वीडियो था वो सब ब्लूटूथ की मदद से उसके प्रसाद का फोन में भेज दिया उसके साथ ही मैंने दयाकर का फोन का स्क्रीन सेवर भी चेंज कर दिया ताकि पुलिस को वही समझ में आए जो मैं उसको समझाना चाहती थी उसके बाद मैंने कैमरा अनिकेत का खून की उसको तो बहुत आसानी से मार दी उसको तो मारना बहुत आसान था उसका मारने के बाद मैंने उसका मुंह में यूएस बी डालकर मुंह में टेप लगा दिया था इसके बाद अशोकन ने आगे बात करते हुए उसको मारने के बाद मैं उसका डेड बॉडी देखकर पहले कन्फर्म किया जब वो मर गया तो फिर उसका बाद में बाकी लोगों को मारना शुरू कर दिया